गीता तत्व चिंतन मूढ़ और तत्वज्ञ का भेद तिरसठ देह में प्रवृत्ति मन में निवृत्ति तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी को निर्देश देते हैं कि वह स्वयं कर्म करता हुआ कर्माशक्त अज्ञानी के समक्ष कर्म योग का आदर्श प्रस्तुत करे इसका अर्जुन के संदर्भ में एक निहित तात्पर्य यह भी है कि अर्जुन तू यदि अपने को ज्ञानी मानता है तो तुझे सबके सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए युद्ध करना चाहिए इसके माध्यम से भगवान और प्रवृत्ति के बीच समन्वय करते हैं केवल भी मनुष्य को स्वार्थी बना देती है और केवल प्रवृत्ति भी दोनों ही प्रकार के लोग समाज के लिए हितकारी नहीं होते एक अध्यात्म का नाम लेकर स्व होता है तो दूसरा प्रपंच का आदर्श स्थिति वह है जब हमारा मन निवृत्ति में निश्चित हो और देह प्रवृत्ति में यह दिशा और गति दोनों का समन्वय है निवृत्ति में दिशा है तो प्रवृत्ति में गति ऐसा समन्वय ही समाज को जीवंत प्राणवंत बनाता है यह सब सुनकर अर्जुन को लगा कि अज्ञानी कर्म में इतना आसक्त क्यों होता है और ज्ञानी के पास कौन सी किमियाँ है जिसके कारण वह घोर कर्म में रत् रहता हुआ भी अलिप्त बना रहता है मूढ़ और तत्व का भेद बताते हुए भगवान आगे कहते हैं प्रकृते है क्रिय गुण कर्मा सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मनते तत्विहाबा गुणकर्म विभाग गुण गुणेशु वर्तंत मज्जते प्रकृतेर्गुणसमूढ़ा सज्जें गुणकर्मसु तान तदो मंदन कृष्ण विन्न विचाले प्रकृति के गुणों के द्वारा समस्त कर्म संपन्न होते हैं। अहंकार से विमूढ़ हुआ व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ महाबाह गुण और कर्म के विषय में जानने वाला तत्वेदता ऐसा मानता है कि गुणों की परिणम परिणाम रूप इंद्रियां गुणों के ही परिणाम रूप रूप रसादी विषयों में बरत रही है और ऐसा समझकर वह आसक्त नहीं होता प्रकृति के गुणों से मोहित हुए लोग गुणों की क्रियाओं में अर्थात देह और इंद्रियों के व्यापारों में आसक्त होते हैं ऐसे उन अल्पज्ञ मूढ़ों को संपूर्ण तत्व का जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे चौंसठ ज्ञानी इंद्रिय विषयों के व्यापार को प्रकृति का व्यापार मानता है जबकि मूढ़ अपना इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ज्ञानी और मूढ़ का अंतर स्पष्ट कर देते हैं क्रिया तो दोनों करते हैं पर ज्ञानी यह मानता है कि यह क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही है जबकि मूढ़ समझता है कि मैं करता हूँ प्रकृति के ये गुण एक और इंद्रियों का रूप धारण किए हुए हैं और दूसरी ओर विषयों का इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग सतत चल रहा है मैं आँखें खोलूँगा तो रूप दिखाई देंगे ही कान खोलूंगा तो शब्द सुनाई देंगे ही नाक में बाहर से गंध आएगी ही मुख में कोई वस्तु डालते ही रसना स्वाद देगी ही स्पर्श के द्वारा शीतलता कोमलता, कठोरता का अनुभव होता ही है ये सब प्रकृति के गुणों के कार्य हैं, जो मनुष्य ना करना चाहे तो भी होते हैं तत्वज्ञ इन सब क्रियाओं को इसी निरपेक्ष दृष्टि से देखता है और मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और ऐसा समझकर विषयों में आसक्त नहीं होता वह विषयों का ग्रहण मात्र जीवन निर्वाह के लिए करता है वह सुंदर दृश्यों का सौंदर्य भी देखेगा शब्द की मधुरता का भी अनुभव लेगा गंध की सुवास का भी आनंद उठाएगा रसना के स्वाद का भी मजा लेगा पर भीतर से यह बोध बना रहेगा कि यह सब प्रकृति का खेल है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है इसीलिए उसकी कहीं आसक्ति नहीं होती उसके मन पर किसी विषय का लेप नहीं रहता किंतु मूढ़ तो अपने को ही करता मान बैठता है वह अहंकार से मोह मोहित होकर वास्तविकता को नज़रअंदाज कर बैठता है इसलिए वह कर्मों में लिप्त हो जाता है अतः मूढ़ और तत्वज्ञ के भेद का कारण यह हुआ कि मूढ़ व्यक्ति इंद्रिय विषयों के व्यापारों को अपना मानता है जबकि तत्वज्ञ उन्हें प्रकृति के व्यापार मानता है इसलिए उनतीसवें श्लोक में भगवान कृष्ण ऐसे प्रकृति के गुणों से सम्मोहित जनों को मंद और अपृष्ण वित्त का विशेषण लगाते हैं मंद का तात्पर्य अल्पता से होता है वे मूढ़ जन अल्प दृष्टि संपन्न होते हैं कृष्ण का अर्थ है पूर्ण अतः कृष्णवित्त का तात्पर्य हुआ पूर्ण का जानने वाला संपूर्ण तत्व का जानने वाला और अप्रश्नवित का अर्थ है जो पूरा न जानता हो तो इस उन्तीसवें श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं कि ऐसे जो अहंकार से मोहित प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मूढ़ गुणों और कर्मों में आसक्त मंदबुद्धि अल्पज्ञ जन है उन्हें संपूर्ण तत्व का जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति विचलित न करे यह पुनः छब्बीसवें श्लोक का ही अनुवाद है वह कहा कि विद्वान कर्मसंगी अज्ञों में बुद्ध भेद न उत्पन्न करे यहाँ कहा कि संपूर्ण तत्व का जानने वाला गुण कर्म में आस, आसक्त अल्पज्ञ बुद्धि जनों को विचलित न करे दोनों बातें एक ही हैं वहाँ विद्वान कहा तो यहाँ कृष्णविद कहा कर्मसंगी और अज्ञ कहा तो यहाँ गुण कर्म में आसक्त अल्पज्ञ और मंदबुद्धि कहा यदि तत्वज्ञ आग्रह करे विषयों में आसक्त अल्पज्ञ मूर्धजनों को ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे तो दो स्थितियां हो सकती हैं या तो ज्ञान की स्थिति को ठीक ठीक न समझ अल्पज्ञ अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा या वह ज्ञान की आड़ में कर्मठता को त्याग कर अकर्मण्य और आलसी हो जाएगा भारत में ये दोनों स्थितियां रही हैं मनुष्य ने दुष्कर्म किया और कहा कि मेरे मन पर तो कोई लेप नहीं है यह तो गुण ही गुणों में भरत रहे हैं यह ज्ञान का जान बुझ दुरुपयोग है और दूसरी स्थिति वह है जहाँ हमने क्रियाशीलता का तो त्याग कर दिया पर ज्ञान की स्थिति हमारे जीवन में बन नहीं पाई और हम त्रिशंकु के समान हो गए इन दोनों स्थितियों से मूढ़ व्यक्ति कैसे उभर सकता है इसका संकेत भगवान कृष्ण अगले श्लोकों में प्रदान करते हैं